गांधी जी की पहली छात्रा कस्तूरबा थीं गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था जब वह स्कूल में पढ़ते थे किंतु उनकी पत्नी निरक्षर थीं गांधी जी ने कस्तूरबा को रात को एकांत में पढ़ाना चाहा क्योंकि उस जमाने में पुराने चाल के घरों में सबके सामने पत्नी से बोलने का रिवाज नहीं था किंतु तब कस्तूरबा की रुचि लिखने पढ़ने में तनिक भी नहीं थी अतः शिक्षक बनने का गांधी जी का यह प्रयत्न सफल न हो सका फिर 73 वर्ष की उम्र में आगा खान महल में कैद के समय गांधी जी को कुछ अवकाश मिला और उन्होंने कस्तूरबा को फिर पढ़ाना आरंभ किया बा के पढ़ने के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत के कुछ भागों का संकलन किया और उन्हें गुजराती साहित्य व्याकरण और भूगोल पढ़ाना शुरू किया किंतु बीमारी और बुढ़ापे की मारी बा कुछ प्रगति न कर सके विलायत से बैरिस्टर होकर लौट आने के बाद गांधी जी पर अपने परिवार के बालकों को व्यायाम और साहिबी ढंग का रहन-सहन सिखाने की सनक सवार हो गई थी बच्चे उनकी ओर अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं यह देखकर उनकी यह धारणा बन गई थी कि मैं बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता हूं उनके शिक्षा के सिद्धांत और ढंग भी मौलिक होते थे दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है यह समझकर वह खुद भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने के लिए तैयार हो गए उनको तीन छात्र मिले एक मुसलमान हज्जाम एक कारकुन और एक हिंदू दुकानदार वे अंग्रेजी सीखने को बहुत उत्सुक थे किंतु अपना धंधा छोड़कर नहीं आ पाते थे गांधीजी प्रतिदिन 4 मील पैदल जाकर खुद उन्हें पढ़ाया करते थे बिना फीस लिए 8 महीने तक मास्टरी करके उन्होंने अपने छात्रों को काम चलाऊ अंग्रेजी सिखा दी थी गांधीजी चलती-फिरती कक्षा भी लगाया करते थे अपने छोटे-छोटे लड़कों को घर पढ़ाने के लिए गांधीजी समय नहीं निकाल पाते थे इसलिए दफ्तर जाते समय बच्चे अपने बापू के साथ हो लेते थे वे प्रतिदिन 5 मील पैदल चलते-चलते कहानी के रूप में गुजराती साहित्य कविता और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर झंझट उठ खड़ा हुआ था अंग्रेजों के स्कूल में भारतीय बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था गांधी जी को विशेष छूट मिल सकती थी किंतु जो उनके सब भारतीय भाइयों को न मिले उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं ली गांधी जी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजकर मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी और अंग्रेजियत नहीं सिखाना चाहते थे कुछ दिनों के लिए एक अंग्रेज महिला ने उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई और बाकी विषय उन्होंने खुद पढ़ाए अपने घर में रहने वाले अंग्रेज मित्रों तथा आने जाने वालों के संपर्क से उनके बच्चों ने अंग्रेजी बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था फिनिक्स में गांधीजी ने आश्रम वासियों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली गांधीजी स्वयं उनके प्रधान शिक्षक थे और अन्य साथी सहशिक्षक गांधीजी जो काम स्वयं नहीं कर पाते थे उसे दूसरों को करने का उपदेश नहीं देते थे उनकी मान्यता थी कि जो शिक्षक स्वयं भीरु और अनियमित होगा वह विद्यार्थियों को साहस और नियम पालन नहीं सिखा पाएगा शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श रूप होना चाहिए उन्हें जब भी समय मिलता वह बहुत कुछ पढ़ डालते और कोई नई बात सीख लेते थे 65 साल की आयु में जेल में रहते हुए उन्होंने पहली बार आकाश में ग्रह नक्षत्रों को पहचानना सीखा था आश्रमवासी विद्यार्थी सभी धर्मावलंबी थे शिक्षकों में भी अंग्रेज जर्मन और भारतीय थे शिक्षकगण आश्रम में खेतीबाड़ी आदि करने में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी-कभी सीधे खेत से लौटकर पैरों में कीचड़ लपेटे कक्षा में चले आते गांधीजी कभी-कभी छोटे बच्चे को गोद में लेकर पढ़ाया करते थे फिनिक्स आश्रम में चाय कोको -को और कॉफी पीने की मनाही थी क्योंकि मालिक इनकी खेती गुलाम मजदूरों से कराते थे स्वास्थ्य और सबलता के लिए टेनिस आदि खेलों के बजाय उन्होंने दैनिक शारीरिक श्रम करने का नियम बनाया था गांधी जी का विश्वास था कि बचपन में 10 जने मिलकर यदि खेल के बहाने काम करने का अभ्यास कर लें तो आगे चलकर खेल खेल में वे बड़ा काम कर सकते हैं पुस्तके रटने के बजाय बच्चों को सचरित्र बनाना अधिक आवश्यक है यह मानकर गांधी जी उनके चाल चलन और मन के विकास पर अधिक ध्यान देते थे गांधी जी इसको भूले नहीं थे कि अपनी छात्र अवस्था में मजबूरन बहुत सी पुस्तकों की रटाई करने के कारण पढ़ाई कैसी नीरस हो गई थी इसलिए वे कभी पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाते थे वह किताबी रटाई से विद्यार्थियों की बुद्धि के स्वाभाविक विकास को कुंठित नहीं करना चाहते थे वह चाहते थे कि पढ़ाई विद्यार्थियों को भार न लगे बल्कि उन्हें आनंद दे महज लिखना पढ़ना और हिसाब लगाना सीख जाने को या किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने को वे शिक्षा नहीं मानते थे गांधी जी बराबर यह कोशिश किया करते थे कि बच्चे सभी धर्मों का आदर करें रमजान के महीने में मुसलमान लड़कों के साथ हिंदू विद्यार्थी भी रोजे रखा करते थे मुसलमान विद्यार्थी कभी-कभी हिंदू परिवारों में रहते और उन्हीं के साथ भोजन किया करते थे वे सभी शाकाहारी थे सभी एक ही जगह बैठकर एक ही प्रार्थना करते थे विद्यार्थियों के मन में कहीं जाति धर्म और किसी काम को छोटा या बड़ा समझने का भाव न पैदा हो इसलिए गांधी जी सभी बच्चों को एक अट्ठा करके गीता पाठ से लेकर जूतों कि सिलाई तक खुद सिखाते थे टॉल स्टॉय बाड़ी और सावरमति आश्रम में गांधी जी बच्चों को जूतेगाांठना सिखाते थे सब बालत अपनी अपनी मातृभाषा की पुस्तकें पढ़ते थे टॉलस्टॉय आश्रम में प्राथमिक विद्यार्थियों को गांधी जी तमिल और उर्दू पढ़ाया करते थे वह खुद भी गुजराती मराठी संस्कृत हिंदी उर्दू तमिल बांग्ला अंग्रेजी लैटिन और फ्रेंच जानते थे विद्यार्थियों को हिंदी उर्दू तमिल और गुजराती पढ़ाई जाती थी प्रतिदिन शाम को कीर्तन होता था और पियानो पर मसीही भजन गाए जाते थे साबरमती आश्रम में भी यही शिक्षा पद्धति अपनाई गई विद्यार्थियों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी विद्यार्थियों के अभिभावक स्वेच्छा से आश्रम के कोष में दान देते थे 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आश्रम में ही रहना पड़ता था बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से इतिहास भूगोल गणित और अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था संस्कृत हिंदी और दक्षिण भारत की एक भाषा की शिक्षा अनिवार्य थी उर्दू बंगाला तेलुगु और तमिल भाषा का अक्षर परिचय कराया जाता था तथा अंग्रेजी ऐच्छिक विषय था विद्यार्थियों को दिन में 3 बार बहुत ही साधा बिना मिर्च मसाले का भी भोजन दिया जाता था और सादी मोटी पोशाक पहननी पड़ती थी स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर जोर दिया जाता था गांधीजी बालक बालिकाओं की सहशिक्षा के समर्थक थे और वह कहते थे कि मैं लड़कियों को सात तालों में बंद करके रखने में विश्वास नहीं करता लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने और मिलने जुलने का मौका देना चाहिए आश्रम में यदि कभी लड़के लड़कियों में कोई अनुचित व्यवहार की घटना होती तो गांधी जी प्रायश्चित के रूप में स्वयं उपवास करते थे आश्रम में कताई के साथ-साथ पिंजाई धुनाई भी सिखाई जाती थी छोटे-छोटे बालकों को कोई ऐसी दस्तकारी सिखाई जाती जिससे उनकी पढ़ाई का कुछ खर्च निकल आए छुट्टी का कोई दिन नहीं था किंतु अपना काम करने के लिए छात्रों को सप्ताह में 2 दिन में कुछ समय मिला करता था जो विद्यार्थी मजबूत होते थे वे वर्ष में 3 महीने के लिए पैदल घूमने के लिए निकलते थे गुजरात विद्यापीठ में गांधीजी बालकों को बाइबल की कहानियां सुनाया करते थे और अंग्रेजी साहित्य के चुने हुए अंश पढ़ाया करते थे गांधीजी प्रचलित शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदल देना चाहते थे वह इसे केवल मध्यवित्त घरों के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे उन्होंने अपने लड़कों को किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया गांधी जी अपने बच्चों को ऐसी महंगी शिक्षा नहीं देना चाहते थे जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी न हो इस कारण उनके लड़के और उनकी मां मन ही मन दुखी रहते थे गांधी जी ने अच्छी तरह जांच लिया कि एक विदेशी भाषा सीखने में लड़के लड़कियों का कितना समय नष्ट होता है उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वे किस प्रकार धीरे-धीरे अपनी भाषा तथा साहित्य से उदासीन हो जाते हैं विदेशी भाषा में विदेशी शिक्षा पाकर अपने ही घर में वे परदेशी हो जाते हैं ऊंची शिक्षा से भी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास नहीं आ पाता और वे यह तय नहीं कर पाते कि पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद क्या करें गांधी जी चाहते थे कि देश की उच्च शिक्षा ऐसी हो जिसमें देश के अनेक वर्गों की परंपराओं और संस्कृतियों का मेल हो तथा नई दुनिया का ज्ञान भी हो गांधी जी बच्चों को लिखने के पहले पढ़ना सिखाने के पक्ष में थे वह चाहते थे कि बच्चों के अक्षर बहुत सुंदर बने उनकी अपनी लिखावट बहुत खराब थी इस पर उनको बड़ी शर्मिंदगी लगती थी गांधी जी कहते थे कि बच्चों को पहले सरल रेखा वक्र रेखा और त्रिभुज खींचना और पक्षी फूल पत्ते आदि आंकना सिखाना चाहिए इससे उन्हें अक्षरों पर कलम फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे सुडौल अक्षर बनाना ही सीखेंगे प्रचलित शिक्षा पद्धति उनकी दृष्टि में तमाशा भर थी इस शिक्षा से गांव के बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं होती गांधी जी चाहते थे कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास हो और वे किताबी कीड़ा ना बने करीब 30 वर्ष के चिंतन के बाद गांधी जी ने दस्तकारी के जरिए शिक्षा देने की बुनियादी तालीम पद्धति निकाली 63 वर्ष की अवस्था में कारावास के समय उन्होंने जिस शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की थी वही बाद में नई तालीम या वर्धा शिक्षा पद्धति के नाम से प्रचलित हुई गांधीजी विद्यार्थियों को मारने पीटने या शारीरिक दंड देने के विरोधी थे एक बार क्रोध में आकर वह एक शरारती विद्यार्थी को रूल से मार बैठे किंतु इस प्रकार क्रोध आ जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ उस विद्यार्थी को भी प्रहार से उतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात से कि उसके कारण बापू को मानसिक कष्ट हुआ उसने बापू से माफी मांगी शारीरिक दंड देने का गांधी जी के जीवन में यही पहला और अंतिम अवसर था वह विद्यार्थियों को खेलकूद में एक दूसरे से होड़ करने के लिए खूब बढ़ावा देते थे किंतु पढ़ाई में दूसरों को हराने के लिए वह कभी उत्साहित नहीं करते थे उनका नंबर देने का तरीका भी विचित्र था वे सबसे अच्छे लड़के के काम से आने लड़कों की तुलना नहीं करते थे अगर विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई लिखाई में तरक्की की तो उसे अधिक नंबर देते थे गांधी जी विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास करते थे और परीक्षा के समय उनकी निगरानी के लिए वहां किसी को नियुक्त नहीं करते थे आश्रमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य था बच्चे में स्वतंत्रता का भाव जगाना गांधी जी कहते थे कि छोटे से छोटा बच्चा भी समझ ले कि मैं भी कुछ हूं गांधी जी भारत के हर गांव में बुनियादी विद्यालय खोलना चाहते थे किंतु उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि शिक्षक अगर स्वावलंबी नहीं होंगे तो इस गरीब मुल्क के गांव-गांव में विद्यालय खोलना संभव नहीं है इसलिए बुनियादी विद्यालय के विद्यार्थियों को कोई दस्तकारी साधारणतः कताई सीखनी पड़ती थी गांधी जी जरूरी मानते थे कि समाज में समानता और सच्ची शांति स्थापित करने का काम बच्चों से शुरू करना चाहिए वह कहते थे कि यदि विद्यार्थी पढ़ लिखकर हाथ से काम करना भूल जाएं या हाथ से काम करने में शर्माएं तो ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहकर पत्थर तोड़ना अच्छा है गांधी जी अपने नाती को कपास की खेती कैसे की जाती है तक्ली की चक्ति कैसे बनाई जाती है सूत से कपड़ा कैसे बुना जाता है और तार गिनकर सूत कैसे अटेरा जाता है यह बताते हुए उसे भूगोल सामान्य विज्ञान गणित ज्यामिति और सभ्यता के इतिहास की बातें भी सिखाते थे वह कहते थे कि कताई के साथ-साथ चरखे की बनावट चक्के एवं नली को देखकर विद्यार्थियों को ज्यामितिक वर्ग वृत्त रेखाओं आदि का ज्ञान हो जाएगा और लकड़ी तथा कपास पैदावार की जानकारी के साथ ही वे विभिन्न देशों की जलवायु से परिचित हो जाएंगे और उन्हें इस प्रकार भूगोल का भी ज्ञान हो जाएगा इस प्रकार उनके मन में जानने की उत्सुकता और कोई नई चीज बनाने का आनंद पैदा होगा गांधी जी ने अनेक बार छात्र छात्राओं से बातचीत में तथा गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षांत भाषण में कहा था कि मैं अच्छी नौकरी प्राप्त कर कुर्सी तोड़ने के लिए शिक्षा नहीं देना चाहता वे चाहते थे कि शिक्षार्थी राष्ट्रीय जीवन को शक्तिशाली बनाए तथा देश के वीर योद्धा बने विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे गांव के किसान के सुख-दुख को समझें और उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करें तभी सर्वसाधारण के मन से असहायता निराशा और कुसंस्कारों को दूर किया जा सकेगा रस्किन टॉलस्टॉय तथा रवींद्रनाथ के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव गांधीजी पर पड़ा था संसार के जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया है गांधीजी भी उनमें से एक हैं उन्होंने बिहार में कई प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए तथा बंगाल में राष्ट्रीय विद्यायतन और अहमदाबाद में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी यह भी एक अजीब बात है कि शिक्षा के नए-नए सिद्धांतों को निकालने वाले इस जन्मजात शिक्षक को अपनी युवावस्था में अर्जी देने पर 75 रुपये की मास्टरी भी नहीं मिल सकती थी यद्यपि वह लंदन से मैट्रिक और बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर चुके थे किंतु ग्रेजुएट न होने के कारण उनकी अर्जी मन्जूर नहीं हुई थी बहुरूप गांधी इस शिंखला में अभी आपने सुना कारेकरम शिक्षक विशे सेंयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विशे समन्वे डॉक्टर अमरेंदर बेहरा भाषा विशेशग्या डॉक्टर कुमुद शर्मा आले अनुबंध उपाध्याय निर्माण संचालन प्रहदयाल खट्टर वाचन स्वर अलका सिन्हा ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहायक दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो